श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव तथा मथुरानाथ अवतार पुरुषों के जीवन में ही केवल मात्र इस प्रकार दैवी शक्ति खेल के दिखाई देते हो यह बात नहीं है किंतु उनके जीवन में उस खेल के उज्ज्वल विकास का सहज ही में अवलोकन कर हम अवाक रह जाते हैं बस इतना ही है अन्यथा अपने अपने दैनिक जीवन तथा संसार के व्यावहारिक जीवन के इतिहास की आलोचना करने पर भी हमें उस विषय का यत्किंचित प्रकाश देखने को मिल जाता है मानव जीवन के विभिन्न अनुभवों से या मानव जीवन की बहुत सी घटनाओं के तुलनात्मक आलोचना से यह स्पष्ट विदित होता है कि मानव उस दैवीय शक्ति के हाथों का खिलौना जैसा बना हुआ है अवतार पुरुषों के जीवन के साथ साधारण मानव जीवन का इस प्रकार विशेष सादृश्य रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि उनका अलौकिक जीवन ही साधारण जीवन निर्माण के साचे टाइप और मॉडल के सदृश है उनके जीवन के आदर्श का अवलंबन कर ही तो साधारण मानव अपने जीवन निर्माण का प्रयास किया करता है तथा सदा ही करता रहेगा देखो न विभिन्न जातियों के पृथक पृथक भावों की मिलन भूमि विशाल भारत जीवन में राम कृष्ण चैतन्य आदि कुछ महापुरुषों ने किस प्रकार अपना अधिकार जमा रखा है और इन पूर्ववर्ती महापुरुषों के जीवनादर्श के एकत्र सम्मेलन के फलस्वरूप अदृष्ट पूर्व नवीन रूप से गठित वर्तमान युगावतार श्री राम कृष्ण देव का जीवनादर्श किस प्रकार क्षिप्रता के साथ अपना प्रभाव विस्तारित करता हुआ इस स्वल्प के अंदर ही भारत भारती के जीवन पर अपना अधिकार स्थापित कर रहा है आगे यह किस तरह और कहाँ तक बढ़ेगा पाठक यदि यह बतलाना आपके लिए संभव हो तो कहिए हम तो उसे समझने या कहने में सर्वथा असमर्थ हैं मथुर बाबू भक्त थे किंतु निर्बोध नहीं थे एक बात और यह भी है कि मथुर बाबू श्री राम कृष्ण देव की जिस प्रकार निष्कपट साढ़े आने श्रद्धा भक्ति किया करते थे उसे सुनकर हमारी तरह संदिग्ध मन वाले पहले ही यह सोच लेते हैं कि वे एक भोले भाले सीधे साधे व्यक्ति रहे होंगे अन्यथा मनुष्य के प्रति मनुष्य की इतनी श्रद्धा भक्ति क्या कभी संभव हो सकती है यदि हम होते तो देख लेते कि अपने चरित्र के बल पर हम लोगों के हृदय में इस प्रकार श्रद्धा भक्ति जागृत करना श्री रामकृष्ण देव के लिए कैसे संभव होता अपने अंदर श्रद्धा भक्ति का उदय होना मानो विशेष कोई निंदनीय घटना है इसलिए श्री रामकृष्ण देव से मथुर बाबू के बारे में हमने जहाँ तक जो कुछ सुना तथा समझा है यहाँ पर उसी का उल्लेख कर पाठकों को हम यह समझाना चाहते हैं कि मथुर बाबू का स्वभाव इस प्रकार का नहीं था वे हम लोगों की अपेक्षा किसी तरह कम बुद्धिमान या संदिग्ध हृदय नहीं थे श्री कृष्ण देव के अलौकिक चरित्र तथा आचरणों को देखकर कर संदेह युक्त हो उन्होंने भी पहले पहल उनकी कम परीक्षा नहीं ली थी किंतु उससे होना ही क्या था किसी युग में मानव ने जो कभी दृष्टिगोचर नहीं किया है विज्ञान निनादनी प्रेमावर्त शालिनी महाओजस्विनी श्री कृष्ण देव की उस भाव मंदाकनी के तीव्र गंभीर वे को मथुर बाबू के संदेह रूपी ऐरावत के लिए कब तक सहन करना संभव था थोड़े ही दिनों में वह खलित, मथित ध्वस्त तथा विपर्यस्त होकर सदा के लिए न जाने कहाँ भाग गया ऐसी स्थिति में सब तरह पराजित मथुर बाबू उस समय और कर ही क्या सकते थे अनन्न्य चित्त से उन्हें श्री रामकृष्ण के श्रीचरणों की शरण लेनी पड़ी अतः मथुर बाबू की चर्चा करने पर भी हम श्री रामकृष्ण देव के गुरुभाव का ही कीर्तन कर रहे हैं यह उपलब्धि सहज में ही की जा सकती है प्रथम दर्शन में ही श्री कृष्ण देव के सरल बालक भाव मधुर प्रकृति तथा सुंदर रूप को देखकर कर मथुर बाबू उनके प्रति आकृष्ट हुए थे तदनंतर जब साधना की प्रारंभिक अवस्था में श्री देव को कभी कभी दिव्योन्माद होने लगा श्री जगदम्बा का पूजन करते हुए आत्मविवल हो तथा अपने अंदर उनका दर्शन प्राप्त कर कभी कभी जब वे स्वयं अपनी ही पूजा करने लगे अनुराग के प्रबल वेग से वैधि भक्ति की सीमा का उल्लंघन करते हुए जब वे अपने दैनिक जीवन में प्रेम पूर्ण विविध अवैध साधारण लोगों की दृष्टि के अनुसार निरहेतुक आचरण कर लोगों की निंदा तथा संदेह के पात्र बनने लगे उस समय विषयी मथुर बाबू की न्यायपरायण तीक्षण बुद्धि सहसा यह कहूठी प्रथम दर्शन से ही जिनको मैंने सुंदर सरल स्वभाव युक्त समझ रखा है अपनी आँखों से देखे बिना उनके विरुद्ध कभी किसी बात को विश्वास करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ इसीलिए मथुर बाबू गुप्त रूप से दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में आकर श्री रामकृष्ण देव के आचरणों का भली भांति निरीक्षण किया करते थे तथा इसके फलस्वरूप वे इस निर्णय पर पहुँचे थे युवक गदाधर अनुराग तथा सरलता के मूर्तमान जीवित विग्रह है भक्ति विश्वास के आधिक्य से ही वे इस प्रकार के आचरण कर रहे हैं इसीलिए बुद्धिमान तथा ऋषि मथुर बाबू उन्हें यह समझाने का प्रयास करते थे कि जहाँ तक हो सीमा के अंदर रहना ही ठीक है श्रद्धा भक्ति करना बहुत अच्छी बात है किंतु एकदम आत्मविहवल हो जाने से कैसे चलेगा उससे व्यर्थ में ही लोगों का निंदा भाजन होना पड़ता है साथ ही दस व्यक्ति जिस बात को कहते हैं उसकी अवहेलना कर निरंतर मनचाहा चाह आचरण करने से बुद्धि भ्रष्ट हो पागल हो जाने की भी संभावना है किंतु इस प्रकार उन्हें समझाते रहने पर भी मथुर बाबू की अंतर्निहित सुप्त भक्ति उनके संसर्ग गुण से जागृत होकर कभी कभी यह कह उठती थी यह भी तो सुना जाता है राम प्रसाद आदि पूर्ववर्ती साधक वर्ग भी इसी प्रकार भक्ति के प्रभाव से पागल की भांति आचरण किया करते थे श्री गदाधर की स्थिति तथा आचरण आदि भी तो वैसे हो सकते हैं इसलिए मथुर बाबू ने आचरणों से किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाकर अंत तक उनकी क्या परिणति होती है यह देखते रहने का संकल्प किया एवं देखने सुनने के पश्चात जो कुछ युक्ति-युक्त प्रतीत हो तदनुरूप व्यवस्था करने का उन्होंने निश्चय किया विषय स्वामी का एक साधारण कर्मचारी के प्रति इस प्रकार का आचरण कम धैर्य का परिचायक नहीं है